तो अंतर जगत का मामला त्याग होता है मन से मन में अनाशक्ति ही त्याग जब मन में अनाशक्ति आ गई वस्तु पदार्थ के प्रति स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव ऐसे दृष्टमान पदार्थ के प्रति जब मन के जो आशक्ति लगाव हट जाता है, है? कभी जगह सही त्याग होता है घर में रह करके भी एक उत्तम भक्त बन सकते हैं उत्तम त्यागी बन सकते हैं ऐसा नहीं कोई अगर ऐसे जीवन चलित सुन करके अगर ऐसे सोचेंगे ये भाई तो हम तो घर में बैठे हैं हम तो गृहस्थ में रह रहे हैं तो भाई हमारे तो कृष्ण प्राप्ति होना तो संभव नहीं एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है न बात ऐसा नहीं है बात ऐसा नहीं है हमारे महाप्रभु के पाशात ज्यादातर सब गृहस्थी थे हमारे मुनि ऋषि जो थे सब गिरस्थी थे त्यागी नहीं दो चारी त्यागी थे नारद आदि है आदि कुछ थे जरूर नवजोगिंद्र आदि लेकिन सब गृहस्थी थी ये जो गोत्र है ना गोत्र क्या है वो मुनि ऋषि जो है उनके परंपरा से उनके वंशज जो है उनको गोत्र कहा जाता है जैसे शांडिल्य गोत्रांडिल्य ऋषि के उनके पुत्र संतन आदि परम्परा से जो आए हैं वो शांडिल्य गोत्र कश्यप गोत्र कश्यप ऋषि के वंशज जो है कश्यप गोत्र भरतदास गोत्र ऐसे है ना तो ऐसा भ्रम नहीं रखना चाहिए जो संसार त्याग करने से ही हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी है ना हा ये भी सत्य है जब सही से ही मन में वैराग आ जाता है भगवत चरण प्राप्ति के लिए एक वैकुलता आ जाती है तो यह भी सत्य है संसार कोई भी बंधन और शिकार करने के लिए तैयार नहीं होता है कब विवाह शुकर हो सक संसार छोड़ करके वो निकल जाता है वो स्वयं जान नहीं पाता है ये सत्य है वो तो विवाशता ये नहीं हमको घर संसार त्याग करना है ये भाव नहीं है विवाह विवासी चल, चल देता है नहीं? नहीं? तो घर में रहकर करके भी आप एक परम भक्त परम संत तो हो सकते हैं मन में कोई बासना नहीं दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति कोई कामना नहीं भगवत चरण प्राप्ति ही हमारे जीवन के एकमात्र उद्देश्य है बस ऐसे जानकर भगवत चरण में समर्पित तो होकर के एकमात्र भगवत शरणागति ही जीवन का हमारे एकमात्र अवलंबन ऐसे भावना लेकर के संसार में रह करके जो भजन करते हैं वो भी एक परम भक्त तो हो सकते हैं भगवान के परम भक्त तो हो सकते हैं परम संत तो हो सकते हैं संत शब्द जो है ये कोई पोशाक नहीं शांत ये गुण जिन में है वो संत है ये गुण जिन में नहीं है वो संत नहीं है पोशाक से तो कम से कम देखने में आता है जो संत है ये स्वरूप लक्षण स्वरूप लक्षण जैसे पुलिस को देख करके उनका पोषाक देख करके हम पहचान कर लेते हैं ये स्टार है तो ये इंस्पेक्टर है थ्री स्टार है ये है ए, ए ना तो ये एक बाहरी पहचान है कि इसको कहते हैं स्वरूप लक्षण लेकिन स्वरूप लक्षण सब कुछ नहीं है तटस्था लक्षण गुण दरा पहचान एक है रूप दरा पहचान एक है गुण दरा पहचान रूप दरा पहचान है दिख करके हम तिलक है कंठिया माला है सब कुछ है ये भगवत भक्त भग तो, हम जान लेते हैं जानकर के हम उस तरह से उनका सम्मान करते आदर करते हैं, ना ये संत है लेकिन ऐसा नहीं भावना जो है वो भावना होनी चाहिए तिलक नहीं है कौंटी नहीं है माला नहीं है लेकिन भावना ऐसी है ए, उनकी जो वृत्तियां है ए, वो ऐसे ही भगवत वृत्ति संत अनपेक्ष मच्चित समदर्शीन निर्ममा निरहकारा निर्दा निष्परिग्रह ये गुण होना चाहिए था ना तो संसार में रह करके भी आप एक परम संत परम भगवत हो सकते हैं ऐसा मन में भ्रम मत राखिए कोई भी गिरहस्थ अगर सोचे कि गिरहस्थ में संसार में रह करके हम भगवान के प्रिय पात्र नहीं हो सकते हमारे मानव जीवन एं? हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते माने हमको भगवत प्राप्ति हो नहीं सकती है ऐसा भ्रह्म मिटा दीजिए ऐसा भ्रह्मिटा दीजिए ऐसा भ्रम मिटा दीजिए कहीं भी रहिए मन को रखिए भगवत चरण में को हृदय में।, भग... में भगवान को बैठा लीजिए संसार संसार को रखिए में रखिए अपने शरीर को तो जाके कोई भय नहीं है है ना इतने सारी बाधा विपत्ति इतने सारे अनर्थ और अन्य के अत्याचार करके संसार में भजन करना कैसे संभव हो सकता? यहां तो ऐसे हैं, बाधा है, वैरा जीवन में भी ये कम नहीं है यहाँ भी तुम्हारे लिए बहुत परीक्षा के सामना करना पड़ेगा ऐसा नहीं मायातम को छोड़ देंगे तुम सब छोड़ छाट के जंगल जाके बैठे हो ये मत समझना जंगल में माया नहीं ये नहीं समझना वहाँ भी माया बैठी है परीक्षा होगी वहाँ भी बाधा विपत्ति आदि व्याधि सब कुछ है ए हमारा तो पैतालीस साल हो गया घर छोड़ा हुआ घर छोड़ आए हैं हमको बहुत सारी एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकली इतना सहज नहीं है घर छोड़ना घर छोड़ना माने ये बासनारूपी घर जो हृदय में हमारे हैं ना ये है घर ये है जड़ जो घर मकान जो ये घर नहीं है गृहस्थी कौन है जिसका मन में भोग वसना हुआ है गृहस्थी त्यागी कौन है जिसका मन भगवत रंग में रंगा हुआ है भगवत चरण चोर के कोई भी दृश्यमन वस्तु पदार्थ तो अच्छा नहीं लगता है वो है वैरागी सन्यासी जोना दृष्टि नकांकथी निर्दय महाबाहु सुखम बंधक प्रमुच भगवान कहते हैं गीता में गियासी और जो तुम उनको नित्य सन्यासी जानना जो ना ना किसी को देश नहीं करते किसी के प्रति देश नहीं सब में भगवान है सभी प्रभु अवस्थिति है, है जानकर के सबके प्रति सम्मान सबके प्रति आदर बुद्धि किसी का दोष नहीं दिखते सबको आदर करते हैं ऐसे भावना लेकर के जो संसार में रहते हैं कोई आकांक्षा नहीं दृश्यमान जागतिक कोई भी वस्तु पदार्थ इंद्रिय भोग कोई भी वस्तु पदार्थ उसके प्रति उसका कुछ इच्छा नहीं आकांक्षा रहित हो जाना लाख थी कोई आकांक्षा ही नहीं वो है सन्यासी निर्द ही महाबाद निर्दान हर्ष विषाद मान अपमान शीत उष्णों सुख दुःख लाभ हानि इसमें समुचितता ये जो द्वंद है प्राणी मात्र ही सबके लिए ये अवस्था का सामना करना पड़ता है कभी हर्ष तो कभी विषाद कभी मान तो अपमान कोई सम्मान कर दिया कभी तो अपमान भी कर दिया कभी लाभ है तो कभी हानि है कभी सुख है तो कभी दुख है कभी ठंडी है तो कभी गर्मी है लेकिन जो साधक है जो भगवत भजन में प्रवृत्त हुए हैं वो इसको सहन कर लेते हैं जो ये प्रकृति के नियम है ये स्वाभाविक है इसको सहन करो इसको कहते हैं तृतिक सुख निर्दो दंधाती बहुत सहज सरल और संसार बंधन से मुक्त हो सकता है है ना तो इसका मतलब ये नहीं घर छोड़ने से ही जो वो भक्त परम भगवत हो जाएगा ऐसा नहीं भगवत प्राप्ति हो जाएगी ऐसे कोई गारंटी नहीं है आ, इसलिए तत्कर्म हरितोष कर्म क्या है ना हरितोष जिस कर्म के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं वही कर्म है बाकी कर्म बंधन का कारण है संसार में रह करके संसार जो है ये हमारा कर्म नहीं ये प्रभु का कर्म है प्रभु हमको हमको संसार में भेजा है उनके कर्म करने के लिए ऐसे जान करके संसार को मान लो ये प्रभु का देन है और प्रभु का कर्ता बना करके स्वयं अकर्ता बन के प्रभु के प्रसन्नता संपादन के लिए समस्त कर्म यह कर्म समर्पण ऐसे तो वो कर्म तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा वही कर्म वही कर्म तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा और कर्तव्यपन लेकर के भोग्छा लेकर के इंद्रिय प्रवृत्ति के लिए इंद्र सुख के लिए जो कर्म करते हैं वही कर्म उसका बंधन का कारण हो जाता है है ना तो ये नहीं सोचता संसार में रह करके भगवत भक्ति हो नहीं सकती है हम भगवान भक्त तो नहीं बन सकते हैं भगवान की कृपा हमारे ऊपर है नहीं ऐसा नहीं सोचता कभी ये वो अंतकरण के मामला नाव पानी में रहे कोई दोष नहीं नाव के अंदर पानी नहीं रहने चाहिए तो नाव डूब जाएगी तुम संसार में रहो कोई दोष नहीं तुम्हारे अंदर संसार नहीं रहना चाहिए संसार मैं संसार क्या वासना कामना तो ठीक तो ठीक संसार बंधन का कारण हो जाएगा ना ये बात है तो ठीक है गौरकिशोर दास बाबा जन्म से तो ऐसे वैराग्य लेकर के जन्म लिए हैं पूर्व जन्म के संस्कार महत्व दैविक प्रकृति अश्विता भजन तम अन्य भूतादिम भजन तम मनुष्य अनन्न मनुष्य वनस्थ बोलते हैं जो ऐसे दैव प्रकृति सम्पन्न पूर्व जन्म में ऐसे शक्ति संपन्न हो करके जन्म लिए हैं ऑटोमेटिकली वो ये संसार से मुक्त रहता है सबके लिए ऐसे तीव्र भजन होना संभव नहीं है है न तो ऐसे जन्म जातु संस्कार लेके आए हैं घर छोड़ के जाने के लिए प्रबल इच्छा लेके संसार में रह रहे हैं अचानक पत्नी वियोग हो गया तो पत्नी वियोग होने से वो देखें कि अब तो हमारा समय हो गया प्रभु ने हम पर बहुत कृपा किए है, चलो हम अब, अब हम चलेंगे संसार से अब भगवान ने हमारे लिए मुक्ति का मार्ग दिखा दिया हम चलेंगे तब छोड़ सो, छाड़ के चले आए हैं सीधा वृंदावन में वृंदावन में आकर के वहाँ नित्यानंद बाबा एक सिद्ध महात्मा थे उनसे भजन शिक्षा लिए हैं और जगन्नाथ बाबा के शिष्य उनसे वेश ग्रहण किए हैं वेश ग्रहण करके वृंदावन में तीस साल तीस साल नाना जगह ग्रामगंज यहाँ भ्रमण करते हैं तीव्र भजन करते हैं एकांत तो में भजन करते हैं एकांत तो नहीं होने से भजन होना संभव नहीं है बहु संसार के संपर्क में जो रहते हैं प्राथमिक अवस्था में बहु संसार के संपर्क में जो रहता है उसका मन निश्चल होना कदापि संभव नहीं है ये सत्य है अगर भजन करना है भगवत चरण में मन को संलग्न करना है तो उसको एकांत करना ही पड़ेगा जो जित सतत तो आत्मन रहस्य स्थित हो एका की जतमिराशि परिग्रह गीता में कहते हैं जो भक्त जो भगवत चरण में मन को लगाने के लिए प्रयत्न करेंगे वो मन को लगाने के लिए रहस्य स्थित हो माने एकांत एकांत माने एकात मैने तुम ही हो और कोई नहीं है इसको कहते एकांत एकांत तो। तो माने जंगल नहीं जंगल में रह रहे हैं वहां भी बीस पचास लेकर के चल रहा भंडारा चल रहा है ए, सब कुछ चल रहा है जंगल में बाबा रहते हैं इसको एकांत तो नहीं कहते हैं एकांत तो माने तुम ही हो एक अंत तुम हो और कोई नहीं है तो आप तो बहुत निराश हो जाएंगे जब भाई हम गृहस्थी हैं ये तो वो संभव नहीं है तो तुम्हारा भजन होगा नहीं बोले ना ना ऐसी बात नहीं है ये भी भ्रम छोड़ दो तुम घर में एकांत हो जाओ घर में व्यवहारिक संपर्क संसर्ग से दूर रहना पड़ेगा व्यवहारिक ज्यादा नहीं जितना जरूरत है उतना जैसे हम बाजार में जाते हैं कुछ लेना है देना है कुछ खरीदना है हजारों लोगों के अंदर घूम के हम आते हैं लेकिन उसका कोई असर हमारे भीतर में रहता नहीं है हम बाज़ार से आए हैं है ना वो बाजार है हम हमको कुछ लेना देना है नहीं संसार में भी ऐसे ही समझना चाहिए दुनिया से हमारा लेना ना देना मगर रहना ऐसा जान करके घर में रहो सब व्यवहारिक संबंध से थोड़ा डिटस्ट रहना पड़ेगा और क्या है ना घर का दरवाजा बंद करो एक कोठी में तुम रहो ए पर चुपचाप भजन करो जब जितना समय है गृह कार्य निर्वाह के लिए जो जो कर्म करना है करो कोई आया है रिश्तेदार कुटुंबो तो जानो ये आगंतुक है ये प्रभु ने भेजा है जान करके जितना फॉर्मालिटी उतना करो बाकी व्यवहार नहीं और अपना दरवाजा बंद करके अकेला हो जाओ आ, तो वो भी एकांत हो जाएगा ये नहीं जो हम जंगल जाते नहीं तो हमारा भजन होगा नहीं ऐसे बात नहीं है घर में भी इस तरह से तुमको संसार जीवन में रह करके भजन करना है तो वो संसार तुम्हारा बंधन का कारण नहीं होगा है ना है ना तो एकांतता बहुत जरूरी है और एकांत है मन ही एकांत है उससे भी एकांत है मन मन में कोई कामना नहीं वासना नहीं इच्छा नहीं हर समय भगवत चिंतन में तल्ली न देखा है एक दिन बिहारी जी में जा रहे थे बहुत दिन पहले अच्छा तीस चालीस साल पहले तो देखते हैं वो भीड़ के अंदर एक दीवाल में पीठ लगा करके एक महात्मा बैठे हैं गाड़ी है, है केस है एकदम बहुत सुंदर दिव्य दर्शन और एक अति दिव्य जगत में प्रवेश कर गए हैं कोई मतलब नहीं कितना आदमी जा रहा आ रहा धक्का मुक्का कोई मतलब नहीं वहाँ आग बंद करके बैठे हैं देखो शिरोमणि में बैठेंगे चतुरे तो मन ही एकांत है मन में कोई कामना नहीं नहीं इच्छा नहीं तो आप एकांत हो गया मन अगर तुम्हारे मन में दुनिया भर की विषय भाषणा कामना है और तुम जंगल में बैठे हो ये तो भ्रम है ये तुम ठग रहे हो आ? कर्म इंद्रिय यानी संयम में जहा मनुष्य सारण इंद्रियार्थन भीमरात्ता मिथ्याचर सौच्चु कर्म इंद्रिय को संयम कर लिया कर्म इंद्रिय संयम बने ना हम कुछ करेंगे नहीं काम नहीं करेंगे धंधा नहीं करेंगे हम एक करेंगे बस हम एकांत बैठेंगे बैठ करके हम भजन करेंगे तो हम कर्म इंद्रिय को संसार कर्म जीवन से हमने निवृत्ति ले लिया संन्यास ले लिया लेकिन मन में हमारा विषय वसुना नाना प्रकार कामना ये चाहिए वो चाहिए ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ विषय की ओर नाना प्रकार प्रवृत्ति की ओर सुख शांति की ओर इंद्रिय भोग को विषय में हमारे मन आकर्षित होकर नाना प्रकार चिंतन तो बोलता है ये तो धोखाबाज है कर्म इंद्रिया नहीं संयम मन को तो कर्म इंद्रिय को संयम कर लिया लेकिन मनुष्य शरण मन के द्वारा विषय चिंतन करता है इंद्रियार्थन विमरात्मा वो मिथ्याचारी है फिर जस्तु कर्मेंद्रिय संयम नियम कर्मेंद्रियम जी को अशक्त सी कर्मी इंद्रिय को तो संयमित करके समस्त कर्म करते हैं नियमित तो करके माने संयमित तो करके कर्म करते हैं आ, लेकिन मन में भगवत चिंतन करते हैं आ, बोलते हैं वो विशेष वो श्रेष्ठ है है ना तो एकांत है मन एकांत शरीर नहीं पशु पक्षी बहुत सारे जंतु जानवर भी जंगल में रहते हैं तो क्या हुआ आ, बहुत सारे जंगली प्राणी भी जंगल में रहता है आ? अमाजान जंगल में भी बड़े बड़े बहुत जंगली जीव रहते हैं तो क्या हुआ भगवत प्रति हो गया आ? तो एकांत तो है मन जब मन समस्त वस्तु पदार्थ से आशक्ति शून्न हो करके एकदम भगवत चिंतन में एक तलदीनता कर्म कर रहे हैं रोश कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं झाड़ू लगा रहे हैं ना हमारे कुंज निकुंजो सेवा कर रहे हैं निकुंज मार्जन सन्मार्जन कर रहे हैं हर कर्म में भगवत चिंता आ, तो ऐसा होना चाहिए है तो एकांत तो माने मन में समस्त प्रकार वासना शून्य होना ही एकांत सर्वोत्तम एकांतता तो चल दिया है गौर किशोधर बाबा जी वृंदावन में बहुत जंगल इधर एकांत में बहुत घूमे हैं लेकिन मन शांत तो नहीं होता है क्या करें सब छोड़ छाड़ के आए हैं वृंदावन में लेकिन प्रभु के कोई दर्शन नहीं उस अनुभव नहीं ऐसा थोड़ी है घर छोड़ने से अनुभव हो जाएगा बहुत परीक्षा आएगी हैं तो परीक्षा देना पड़ेगा तो मन में विक्षेप आ गया गए हैं जगन्नाथ दट बाबा के पास सिद्ध हो जगन्नाथ दर बाबा जगन्नाथ दर्द बाबा ने आदेश किया तुम जाओ नवद्वीप चले जाओ नवद्वीप में तुम जाके रहो वहाँ महाप्रभु का स्थान है हैं वहाँ जाके तुम भजन करो तो वृंदावन तीस साल वृंदावन में भजन करके उनको कुछ मिला नहीं चले गए हैं नवद्वीप में नवद्वीप में जा करके तीव्र बैराग ऐसा बैराग बैराग मैने क्या है अनाशक्ति बैराग मैने वस्तु त्याग नहीं वस्तु त्याग तो भिखारी का भी है भिखारी का भी बहुत कुछ वस्तु है नहीं घर नहीं मकान नहीं दुकान नहीं खाने का नहीं पहनने का नहीं थाला लगे कुछ बैठा है तो वो त्यागी कहलाता बैरागी कहलाता वो बंदर को सबसे बड़ा बैरागी कहलाता उसको बैरागी नहीं कहा जाएगा अनाशक्ति का नाम बैराग मन में और कोई इच्छा नहीं भगवत प्राप्ति हमारे जीवन की एकमात्र इच्छा इसको कहते हैं बैराग तो ऐसे तीव्र बैरागी बैराग लेकर के भजन कर रहे कैसे बैरागी भिक्षा करते हैं चावल इधर उधर से थोड़ा माधुगिरी करते भिक्षा गंगा के किनार में जो श्सन मसन का जो पड़ा रहता चपटा पड़ा रहता है ना उसी को धो धा के उसमें चावल को भिजो करके गंगाजल में भिजो के रख देते हैं राख करके दो चार घंटा पीछे फूल जाता है और बाज़ार में जाकर के जो मिर्चा ये सब फेंक देते हैं ना दुकानदार जो मिर्चा सड़ जाता है तो जो अच्छा रहता है उसको छाट करके ले करके मिर्चा देकर के उसको खाते हैं गंगा जल में ठड़े होकर के वो चावल को जैसे नरम हो जाता है ना दो चार घंटे भिजू के रखने से भाप जैसे हो जाता है उसी को खाते हैं ऐसे तीव्र वैराग्य महाप्रभु वैराग को बहुत प्यार करते हैं सब प्रधान, की गौर भगवान, ए, नहीं है, ए, तो ये भगवत प्राप्ति होना जब तक मन में ए, कोई वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार के प्रति आसक्ति भजन करते हैं लेकिन वो प्रेम मिलना संभव नहीं है वो प्रेम प्राप्ति के लिए अनाशक्ति बहुत जरूरी है वैराग्य तीन प्रकार वैराग्य तो तो का व्याख्या करें है न एक है वस्तु आशक्ति रूप वस्तु त्याग रूप वैराग्य आशक्ति है भोग इच्छा है लेकिन ना ये वस्तु पदार्थ इसको स्वीकार करना ये ठीक नहीं है ये हमारे लिए हानिकारक जानकर के वस्तु पदार्थ से दूर रहते लेकिन मन में इच्छा है इच्छा को त्याग नहीं कर पाता है जोड़ करके आ, तो ऐसा जो है ये ठीक है ये भी अच्छा है कम से कम अपने जीवन को संयमित करने के लिए भजन करने के लिए वस्तु सान्निध्य से दूर रहना ये बहुत ही उचित है अच्छा है मन में हमारी इच्छा है लेकिन ऐसे अगर तुम्हारे इच्छा रहती हुई भी तुम अगर ऐसे वस्तु सान्निध्य संपर्क से दूर रहोगे ये बहुत बचाव हो जाता है यह है निम्न श्रेणी का वैराग्य और एक है वस्तु वैशिष्ट बुद्धि सम्पन्न वैराग्य वस्तु है लेकिन वो भला बुढ़ा अच्छा है ऐसे ज्ञान हमारे आग्रह नहीं इच्छा नहीं लेकिन वस्तु वैशिष्ट यह अच्छा है एक कीमती चीज है ये ऐसे ज्ञान ऐसे बोध जो है लेकिन है। ये है राग है तो यह है मध्यम श्रेणी के बैराग्य जैसे मान लो कोई अच्छा वस्तु दे गया किसी ने भोग लगाया न ये तो बहुत अच्छा चीज है रख दो कोई अच्छा साधु आएंगे उसको हम सेवा करेंगे ये बोध निर्विशेष नहीं अरे दे दो बाट दो ऐसा नहीं यह मध्यम श्रेणी का वैराग हमारी इच्छा नहीं लेकिन वस्तु वैशिष्ट वस्तु के विशेषता ये बोध है ये अच्छा चीज है ये खराब चीज है ये कीमती चीज है ये कीमती नहीं है ये बोध ये मध्यम श्रेणी का वैराग और उत्तम श्रेणी का वैराग है वस्तु आशक्तिन वैराग्य वस्तु के प्रति कोई आसक्ति नहीं कोई कीमती है कि कीमती नहीं है ये बोध ही नहीं एक दृष्टान्त तो। पति पत्नी जा रहे हैं बैराग्य लेकर के भजन करने के लिए पहले ऐसे हमारे आश्रमिक जीवन था हमारे सनातन धर्म में ब्रह्मचर्य गारस्थ ब्रस्थ सन्नास पंचास साल उम्र के बाद उसको घर छोड़ जाना जरूरी था अगर पंचास साल के बाद घर छोड़ वो नहीं जाते हैं जंगल तो समाज में वो बहुत निंदनीय होते सबको उसको निंदा करते थे पचास साल हो गया अभी तक ये घर छोड़ के गया नहीं अभी घर में बैठे स्त्री पुत्र लेकर के तो समाज में वो बहुत हीन दृष्टि से उसको देखते थे पहले हमारे समाज जीवन ऐसा था जाना जरूरी है तुमको जाना ही पड़ेगा फिर फिर पचहत्तर साल उम्र के बाद फिर सन्यास लेना पड़ेगा जंगल में जाकर के एकांत मित्र तो को बैठना पड़ेगा ये नहीं होता ब्रह्मचर्य गार्हस्थ पच्चीस साल तक ब्रह्मचर्य पच्चीस पचास साल तक गारहस्थ जीवन पचास साल के बाद मानव मानवप्रस्त तीर्थ भ्रमण आते पर्यटन उसके बाद तो ऐसे मानव में जा रहे हैं पति जा रहे हैं पत्नी जा रही है जंगल का रास्ता है अब जा रहे हैं तीर्थ भ्रमण करने के लिए बैराग लेकर के तो देखते हैं पति आगे चल रहे है पति पीछे पीछे है तो देखते सामने एक गिरा हुआ है एक तो। क्या, उसमें क्या वस्तु है देखो क्या वस्तु है जंगल का रास्ता तो खोल के देखते हैं उसमें हीरा मोती जोहरत बहुत कीमती आईटीम है तो भाई इतना जंगल में से आ गया पीछे पीछे देख रहे हैं कहा पत्नी आ रही है अगर देख लिया तो झमेला हो जाएगा शायद ऐसे कहेंगे देखो इतना धन मिल गया क्या होगा जंगल में घूमना क्या क्या करेंगे जंगल में चलो हम लोग घर चले जाएंगे उसका बुद्धि भी बर्जे हो सकता है तो क्या किया पुतली को देख करके जंगल में रख दिया दुबक के रख दिया और पत्नी दूर से देख लिया पत्नी जोर से आ रही है है आके कहती तुमने वहां क्या दुबक के क्या चीज रख दिया दिखाओ अरे ना ना ना ना देखना नहीं देखना नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं चलो चलो छोड़ चलो बहुत देरी होगी हम लोग बहुत दूर जाना है ना ना तुमने क्या दुबक के रखा है दिखाओ निकालो तो जंगल में जा करके उसका जहां रखा है दूसरे दिखाए तो उसको निकाल के दिखाए गाठरी गाठरी खोल के देखते हैं उसमें हीरा जहर तो बहुत हीन भावना से कहते है तुमको अभी मट्टी और सोना एक बुद्धि नहीं हुआ तुम सन्यास लेना चाहते हो बोल के ऐसे पकड़ के लेकर के चलो तुमको सोना और मिट्टी एक भाव नहीं हुआ तुम संन्यास लेके जा रहे हो यह वो वैशिष्ट बुद्धि सुन वैरग यह है उत्तम कोटिगरी यह है उत्तम कोटिगिर है तो यह बैरग जो है यह है उत्तम वैरग यह वैरग होना चाहिए तो अभी सही सही बैरग होता है तब सही सही जाके भगवत अनुभव होता है बाजार में जाते हैं जो सब्जी वाला जब बिक जाता है सब फेंक देते है ना सब बहुत सारे बचा हुआ सब्जी जो सड़ गया आधा सड़ गया आधा अच्छा है ऐसे फेंक देते हैं शाम को जाते थे जाकर के वह छाट करके मन में आधा खराब हो गया उसको काट करके फेंक दिया जितना अच्छा है उसको ले लिया ऐसे सब्जी छाट छाट के टुकड़ा टुकड़ा जो अच्छा है उसको इकट्ठा अच्छा कर लेती हैं इकट्ठा अच्छा करके गंगा में धो कर के जाए उसमें थोड़ा सा नीमक दे करके ठाकुर जी को भोग देते हैं महाप्रभु राग एक बार ऐसे भोग लगा रहे क्या ना एक तो बेगन बेगन कहा गंगा जल से गा रहे ना जानिए पोरी पटी ना जानी रंधन झुका सुखा एक मुष्टि करो वो भगवान आरोकम्पुल हा कृष्ण चैतन्य हा कृष्ण चैतन्य हाँ कृष्ण जीत छाती पटाख पटाख करके ना जानी है जानिए ना जानी रंधन ना जानी पोरी पट्टी ना जानी रंदन, ना जानी ना जानी रंदन। एं? एं, एं, ऐसे अरे गोरकृष्णोर बाबा क्यों तक तो चिल्ला रहे है भाई देखो आके देखते हैं एक मिट्टी के चापटा में गंगा पाजल है और सब्जी टुकड़ा टुकड़ा जो भी है उसको राख करके उसी को भोग लगा रहे हैं महाप्रभु को ना जानी पूरी पट्टी ना जानी रंधन रुखा का एक मुस्टि करो वक्कन भक्खन भजोपोति तुम धारण सी गो फिर उसको, उसी कोई खा रहे हैं जैसे अमृत खा रहे हैं ऐसे वैराग हम लोग कल्पना भी नहीं करते भजन करते हैं मन में दुनिया भर की कामना बासुना इच्छा और दुर्लभ प्रेम चाहती है कितना बड़ा विड़म्बना कितना बड़ा विड़म्बना तो ऐसे अनाशक्तो नहीं होने से थोड़ी वो प्रेम मिलता है यह आपको भी मिल सकता है आपके हृदय अगर ऐसे अनाशक्ति आ जाएगी ऐसे भगवत प्रेम छोड़कर और कोई वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं रहेगी तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं संसार में रहकर घर में रह करके एक धर्मशाला में रहते थे, थे रहने का किसी के अपेक्षा नहीं हम लोग तो अपेक्षा करते हैं बढ़िया बढ़िया खाना चाहिए बढ़िया बढ़िया वस्तु चाहिए आज कहाँ भंडारा है क्या है सब्जी में रसोई बढ़िया हुआ है कि नहीं ये तो खाया नहीं जाता है भजन करने आए हैं वैराग्य कोई अपेक्षा नहीं बैरागी प्रेम नहीं पाए कृष्ण करे नुपेक्षा हमारे महात्म चैतन्य चैतन्य कहते वैरागी हो करके जो दूसरे का अपेक्षा करता है ये हमको देगा ये हमको देगा वो देगा वो देगा अपेक्षा दूसरा का अपेक्षा बोलते है उसको प्रेम मिलना संभव नहीं मेरा भक्त तो होकर के मेरा ही करे आशा आप मेरा भक्त तो होकर के जो दूसरा का करे आशा क्या है उसके विश्वास आप भगवान कहते मेरा भक्त तो होकर मेरा ही आशा करेगा और दूसरे का तरफ देखता है वो देगा वो देगा वो देगा उसका भरोसा नहीं उसका भक्ति का कोई विश्वास नहीं मेरा भक्त तो जो मेरा ही आशा करेगा दुख भय से ऐसे ना? ऐसे गौरी बाबा कोई कपड़ा बाहर का किसी से लेते नहीं थे शमशान में जो कपड़ा फेंक देते थे ना शमशान का वो कपड़ा उसको धो धा के गंगा में धो धा के बीज को बना के उसको पहनती थी रहने के लिए कोई स्थान नहीं कई एक धर्मशाला में एक टूटा सा मकान पड़ा था वहा भजन करते हैं। वहां भी नाम हो गया जो गौर गोरखीश बाबा बड़ा संत हैं, चलो तो प्रचार तो तो हो ही जाता है बहुत सारे भक्त तो आते हैं उनके दर्शन के लिए दूर यहाँ भी झंझाटा छोड़ो यहाँ तो एक जन का परित्यक्त एक शौचालय था उस शौचालय में तो शौच जाते नहीं थे बहुत पुराना उसको छाट लिया शौचालय पुराना मैंने कोई जाता नहीं है ए, उसको वही मुंह को बंद करके कोई रकम पिछ पटकर दे करके और उसको थोड़ा झाड़ू फाड़ू लगे कोई वजन करते शौचालय ऐसे अंदर अंदर से से बैरागर स्वाभाविक तो कभी कभी कहीं जो भक्तिमती मैया है नवद्वीप में बहुत सारे ऐसे हैं, एं? तो उनके निमंत्रण करते थे तो कभी कभी जाते थे द्वादशी में जा करके आशा करके बैठे रहते थे तो बाबा तो बड़े भजन आनंदी है चलो इनका आधार हम तो थोड़ा ले लेंगे वो जान जाते थे तो वो जो भी वस्तु समस्त सब खा जाती थी तेज पत्ता मिर्च जो उसमें छिलका फिलका सब खा करके पत्ता भी खा जाते थे देखो ले ना पाए ऐसी वही ऐसी वही लगी एक बार भक्ति विनोद ठाकुर बड़े नामी महात्मा है तो उस समय के भक्ति बिना ठाकुर सोचे है कि हम बेच लेंगे ये बाबा से गौरकिशोर दर बाबा से उनके पीछे पड़ गए और गौरकिशोर दर बाबा तो बड़ा बैरगी बहुत दूर रहते मान प्रतिष्ठा से शीर्ष चेला ये एम बनाना चिला चीटी बनाना तो बहुत बंधन का कारण है अपरिपक्व अवस्था में अगर कोई साधक अवस्था में चेला चीटी ज्यादा बनाता है वो मान लो उसका गाड़ी रुक गई वो गाड़ी आगे नहीं चलेगी किस स्थिति में वो गाड़ी आगे चलने वाली है नहीं इसलिए हमारे महाप्रभु पास चेला चीटी नहीं बनाते दो एक जोश जिसको महाप्रभु ने निर्देश दिया तुम चेला बनाओ सबके लिए नहीं रूप सनातन आदि के लिए नहीं सनातन गोस्वामी को चेला नहीं बनाया रघुनाथ दास गोस्वामी को चेला नहीं बनाया अभी बहुत तो है जो चेला चेरा बनाए क्यों चेला बनाते नहीं थे एं? और अभी तो हम जैसे अपरिपक्व योग्यताहीन गुणहीन बहुत सारे चेला बनाते हैं गुरु बन जाते हैं तो शिष्य का भी दुर्दशा और हम जैसे गुरु का भी दुर्दशा है कथम सिद्धि बहती है ना चेला बनाते नहीं थे सोचे हैं ओ भक्तिविन ठाकुर जब हम दिख कहाँ से हम बेच लेंगे तो गौरकिशोदर बाबा से लेंगे कई बार आए हैं उनसे प्रस्तावना दिए हैं गोरधी बाबा भाग जाते हैं उनको देखते ही भाग जाते हैं एक बार रास्ते में आ रहे थे और पीछे पड़ गए तब हुआ था एक पतितालय भट करके घुस गए पथितालय में गौरकिशोदर बाबा अपने को रक्षा करने के लिए और पथितालय में घुस गए सोच लिए तो हमारे का गया, आदर के ले गए, पाम पकड़ के माँ हम तुम्हारे बच्चा है माँ <laughs> मा, मा। थोड़ा थक गए हैं दो मिनट में बैठेंगे हम चले जाएंगे भैया, तुम हमारे माँ हम तुम्हारे, मा तुम्हारे बच्चा माँ आशीर्वाद करो हमको कृष्ण कृष्णभुक्ति हो जाए फिर तो देखते हैं जब अब भक्ति ठाकुर में रुक करके देखते तो भी तो तो ये घुस घुस गया? गया? जाना संभव नहीं नहीं नहीं कैसे इतने बड़े शांत कोई लज्जा भाई तो के मामला है ना ये शांत जो है वो तो बालक जैसे सुख दुख समस्त समालोष्य सिया प्रिया मान अपने तिल्ला मित्र विपक्ष परित्यागीत तो सउच्यते समत्रु च मित्रे च तथा मानव मानय श्रीकृष्ण सुख दुख से समसंग विपरीजिता तुल्य निंदा स्तुतिर स्तुतिर्मोनी सन्तुष जिनके अनके तो स्थिर भक्तिमंत्र सम्रिय